श्री गर्ग संहिता माधुर्य खंड चौथा अध्याय कोसल प्रांतीय स्त्रियों का व्रज में गोपी होकर श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भाव से प्रेम करना श्री नारद जी कहते हैं मिथलेश्वर अब कोसल प्रदेश की गोपिकाओं का वर्णन सुनो यह श्री कृष्ण चरितमृत समस्त पापों का नाश करने वाला तथा पुण्यजनक है कोसल प्रांत की स्त्रियाँ श्री राम के वर से ब्रज में नौ उपनंदों के घरों में उत्पन्न हुई और ब्रज के गोपजनों के साथ उनका विवाह हो गया वे सब के सब रत्न में आभूषणों से विभूषित थी उनकी अंगकांति पूर्ण चंद्रमा की चाँदनी के समान थी वे नूतन यौवन से संपन्न थी उनकी चाल हंस के समान थी और नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल थे वे पद्मनी जाति की नारियाँ थीं उन्होंने कमणीय महात्मा नंदनंदन श्री कृष्ण के प्रति जार धर्म के अनुसार उत्तम सुदृढ़ तथा सबसे अधिक स्नेह किया व्रज की गलियों में माधव मुस्कुराकर कर छीनकर और आंचल खींच कर उनके साथ सदा हास परियास किया करते थे वे गोपाल गोप बालाएं जब दही बेचने के लिए निकलती तो दही लो दही लो यह कहना भूलकर कर कृष्ण लो कृष्ण लो कहने लगती थी श्री कृष्ण के प्रति प्रेमाशक्त होकर वे कुंज मंडल में घुमा करती थी आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी नक्षत्र मंडल संपूर्ण दिशा वृक्ष तथा जन्म समुदायों में भी उन्हें केवल कृष्ण ही दिखाई देते थे प्रेम के समस्त लक्षण उनमें प्रकट थे श्रीकृष्ण ने उनके मन हर लिए थे वे सारी बृजांगनाए सात्विक भावों से संपन्न थी आठ सात्विक भावों के नाम इस प्रकार हैलय सात्विका सात्विकामताह। प्रेम ने उन सबको परमहंसो अर्थात ब्रह्म निष्ठ महात्माओं की अवस्थाओं को पहुंचा दिया था नरेश्वर वे कांतिमती गोपांगनाएं श्री कृष्ण के आनंद में ही भक्त हो ब्रज की गलियों में विचरा करती थीं। उनमें जड़ चेतन का भान नहीं रह गया था वे जड़ उन्मत्त और पिशाचों की भांति कभी मौन रहती और कभी बहुत बोलने लगती थी वे लाज और चिंता को तिलांजलि दे चुकी थी इस प्रकार कृतार्थ होकर जो श्री कृष्ण में तन्मय हो रही थी वे गोपांगनाएँ बलपूर्वक खींचकर श्रीकृष्ण के मुखारविंद को चूम लेती थी राजन उनके तप का मैं क्या वर्णन करूं? जो सारे लोक व्यवहार एवं मर्यादा मार्ग को तिलांजलि देकर हृदय तथा इंद्रिय आदि के द्वारा पूर्ण परब्रह्म वासुदेव में अविचल प्रेम करती थी जो रासक्रीड़ा में श्रीकृष्ण के कंधों पर अपनी बाहें रखकर प्रेम से विगलित चित्त हो श्रीकृष्ण को पूर्णतया अपने वश में कर चुकी थी उनकी तपस्या का अपने सहस्त्र मुखों से वर्णन करने में नागराजशेष भी समर्थ नहीं है विदेहराज राज न्याय वैशेषिक आदिदर्शनों के तत्वज्ञों में श्रेष्ठतम महात्मा योग सांख्य और कर्म द्वारा जिस पद को प्राप्त करते हैं वही पद केवल भक्ति भाव से उपलब्ध हो जाता है आदिदेव श्रीहरि केवल भक्ति से ही वश में होते हैं निश्चय ही इस विषय में सदा गोपियों गोपियां ही प्रमाण हैं उन्होंने कभी सांख्य और योग का अनुष्ठान नहीं किया तथापि केवल प्रेम से ही वे भगवस्वरूपता को प्राप्त हो गई इस प्रकार श्री गर्ग सीता में माधुर्य खंड के अंतर्गत नारद भोला सुसंवाद में कौशल प्रांतीय गोपिकाओं का आख्यान नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ